अक्रूर भी युद्ध में बंदूकमान के साथ शत्रुघन का संघार करके अंधकों के साथ द्वारका से बाहर चले गए थे। ये दोनों महाबलवान पुत्र भंगकार के ही थे। स्वेफ कल की पुत्री नए इन दोनों की माता थी। अंधकों के स्वामी भंगकार ये दोनों पुत्र शत्रुघन और बंदूकमान बहुत बलवान थे। ब्रंगकार की मृत्यु के बाद श्रीकृष्ण अक्रूर से प्रसन्न नहीं थे। इस प्रकार जाति के हट से और समाज से अपमानित होकर अक्रूर द्वार का पुरी से बाहर चले गए। उनके चले जाने पर राज्य में अनावर्षिती के कारण संकट आ गया। लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे। इस दुर्घटना से दुखी होकर कुकुट और अंधकों ने अक्रुर को परम प्रसन किया। अक्रुर के द्वार का लौटने पर इंद्र ने बहुत जोर की वर्षा की। अक्रुर ने श्री कृष्ण को प्रसन करने के लिए सर्वगुण संपन्न शीलवती नाम की अपपी बहन को प्रदान किया। भगवान वासुदेव ने योग बल से यह जान लिया कि सम्यंतक मणि इनके ही पास है। और भरी सभा में यह घोषणा की है कि अक्रूर जी आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ सैन्यतक मणि है उसे हमें प्रदान कर दीजिए 60 वर्ष से उसी के कारण आपके ऊपर हमारा क्रोध है कृष्ण के इस प्रकार वचन सुनकर विद्वान अक्रूर जी ने उस भरी सभा में भगवान वासुदेव को वह मणि लाकर दे दी भगवान वासुदेव ने उस मणि को लेकर परम प्रसन्न होकर उन्हें बाहिर मणि अक्रूर को वापस कर दी। अक्रूर ने मणि को कृष्ण के हाथ से प्राप्त करके यथा स्थान धारण कर लिया। वे विसूरे के समान उस समय शोभा पाने लगे भगवान के ऊपर लगाए गए ऐसे इस झूठे अपवाद को जो मनुष्य जानता है। वह कभी भी ऐसा अपमान का भाजन नहीं बनता। छोटे विष्णु नंदन अनमित्र से शीनी का जन्म हुआ। उनके पुत्र सत्य प्रायन सत्य हुए, सत्य के पुत्र सात्तिक हुए। उनका दूसरा नाम येयुधान भी था। सात्तिके के पुत्र भूति हुए, भूति के युगंधर हुए। इन सभी भूत कहलाने वाले वृशणियों का वर्णन में कर चुका हूं माद्री के पुत्र सुधाजीत के प्रशीन नामक पुत्र हुए प्रशीन के स्वलख और चित्रक नामक दो पुत्र हुए महाराज स्वलख परम धर्मात्मा राजा थे वे जहां रहते थे वहां पर व्याध्यु होता था, था। का भय नहीं रहता था हे ब्राह्मणो एक बार काशीराज के धार्मिक राज में इंद्र ने वर्षा नहीं की काशीराज ने अपने यह महाराज स्वयफल्क को बुलाया स्वयफल्क के वहां वास करने पर इंद्र ने वह वर्षा की स्वयफल्क ने काशीराज की परम सुंदरी कन्या गांधिनी के साथ अपनी शादी की गांधिनी प्रतिदिन 100 गाय ब्राह्मणों को दान करती थी कहा जाता है कि यह गानहिनी अपने माता के उदर में बहुत से वर्षों तक रही गर्भ में ही उसने पिता से कहा था कि गर्भस्त संतान तुम शीघ्र उत्पन्न हो तुम्हारा कल्याण हो तुम गर्भ में ही क्यों निवास कर रही हो राजा की बातें सुनकर गर्भ कन्या ने उत्तर दिया पिताजी आप प्रतिदिन गोब का दान करें तब मैं बहुत अच्छा पिता ने कहा इसके बाद कन्या की मनोकामना पूर्ण हो गई उसी गानिंधि के स्वफलक के संयोग से परम यक्षकर्ता शूरवीर वेद यज्ञ अतिथि सेवक अक्रूर का जन्म हुआ राजा स्वफलक भी परमदानी थी स्वफलक के अक्रूर के अतिरिक्त भी अन्य पुत्र थे इनके नाम है उपमंगु मंगू, मधुर आर्मेज्य गिरी रक्षक यक्ष शत्रुघन, अथवा अरि मर्दन धर्मव्रत श्रेष्ठच वर्गवोच आवह तथा प्रतिवाह इसके अतिरिक्त परम सुंदरी वासुदेव नाम की एक कन्या भी थी अक्रूर की पत्नी पत्नी का नाम उग्रसेनी था उससे दो पुत्र देव अंबा अनुपम पुदेव उत्पन्न हुए जो परिवार को अति आनंद प्रदान करने वाले थे तथा देवताओं के समान गुण वाले थे चित्रक के पुत्र थे प्रथु प्रथु के अश्वक्रीव अश्वबाहु सुपार्श्व गावेषण तथा अरिष्टनेमी अश्व सुवर्मा चर्मभूत वर्मभूत अभूती और बहुभूति अविष्ठा और श्रेवला नामक दो स्त्रियां भी थी काशी की कन्या ने सत्य के संयोग से कुकुद भगवान शभी कंबल वहिश नामक चार पुत्रों को पैदा किया कुकुद के पुत्र वृष्टि थे वृष्टि के पुत्र का नाम कपोतरोमा था कपोतरोमा का पुत्र रेवत था रेवत का पुत्र तुमुरुसखा था जो परम विद्वान था इसके दूसरे नाम चंद नोदक दुंदभी दुंदभी थे। उनका पुत्र अभिजीत नाम वाला हुआ। अभिजीत के पुनर्वसु हुए यह अश्वमेध यज्ञ की वेदी से प्रकट हुए थे। पुनर्वसु विद्वान हवन करता थे। उनके जुड़वा संताने हुई। इनके नाम आहुक आहुकी थे, जो शस्त्र बल तथा बाहु बल आदि से कभी भी पराजित नहीं हुए। ये दोनों महाबुद्धिमान थे, उनके बारे में कुछ स्लोक इस प्रकार है ये महाराज आहु के मित्र समान घोर आवाज करने वाले, ये राजा समस्त रण सामंगरी से सजधज कर ध्वजा और से सुरक्षित दस हजार रथों से तथा सुंदर किसोर अवस्था वाले दस हजार असी के साथ युद्ध में आक्रमण करते थे। उसके वंशों में इस प्रकार का कोई भी राजा नहीं हुआ, वहाँ के राजा सत्य बोलने वाले, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने वाले थे, तथा सभी राजा एक हजार से अधिक धन का दान करने वाले थे। उसके राज्य में सभी प्रकार के सुख थे। राजा आहु के द्रत्नाम के पुत्र हुए राजा भोजराज के समान राजा आहुक ने भी पूर्व दिशा में सुन: और चांदी के आभूषणों से सुज्जजित 21000 हाथियों की बलवान सेना को लेकर राजा भोज के ऊपर हमला किया था और उसी प्रकार उत्तर दिशा में भी इतनी सेना को लेकर राजा भोज राजा भोज पर चढ़ाई की थी यह बात प्रसिद्ध है कि युद्ध में उसके पैर बज उठे थे राजा आहुक ने अपनी बहन आहुक की काविहा राजा आहुक कांध के साथ किया था आहुक कांध के संयोग से उसके दो पुत्र पैदा हुए उनके देवक और उग्र से नाम के थे ये दोनों पुत्र देवताओं के समान सुंदर प्रभावशाली थे राजा देवक के तीन बहुत सुंदर सूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए इनके नाम देव, देव सुदेव और देव रंचीता थे राजा देवक के साथ कन्याएं भी थी। उनके नाम भी इस प्रकार हैं व्रत देवा उपदेवा देव रसीता श्री देवा शांति देवा महादेवी तथा देव की थीं इन सब में देव की देव कीजी बहुत सुंदर थी इन सातों बहनों का विवाह राजा वासुदेव के साथ हुआ था राजा उग्रसेन के नौ पुत्र थे उनके नाम इस प्रकार हैं नैगोध सुनामा कदुशंकु भूमै, सतनु राष्ट्रपाल युदातुष्ट पुष्टيمان और कंस थे इन सब में कंस सबसे बड़ा था इन नवो भाइयों की पांच बहन थी जिनके नाम कर्मवती धर्मवती शन्ताकु राष्ट्रपाला और सुंदरी कन्या थी राजा उग्रसेन कुकुर वंश के प्रसिद्ध राजा थे जो मनुष्य इन कुकुर वंशों के वर्णन को सुनता वह अपने विपुल वंश का पालक होकर उत्तम संतान वाला होता है राजा भजमान के श्रेष्ठ रथारोही राजा विदुरथ पैदा हुए